पत्रावली तीन सौ चौतीस को लिखित अल्मोड़ा कल्याण कल्याणवरषु अवागम कुशल तार्ता सविशेषा तव तो पत्रिकायां ममापि शेषो शरीरस्य शेषो ज्ञातव्यो से शशिभूषण से सकात ब्रह्मानंदन संस्कृतया एव चलत्व चल्वधुना शिक्षा यदि पश्चात पर अर्ेत सृह्वा तो कस्मर्तव्यं अहमना अल्मोड़गर से किंचिदुतर कचिव वणिज सम्मुखे हिमाल हिमालयस्य प्रतिफलित प्रतिफल कर पिंडे किंडीकृतरजत इव भ्रांति पिणयी चव्याहतवायुस मितेन सुदृढ सामधिव्याम सृढ़त मे शरीर योगानंदु समस्वस्थी शुणोमी आमंत्राया त तिेक्सौ पुनः पावतला उषि कति पदसा यंत्रोपवने नाविशेष व्याधिगछत तम यथा तमखिम करिष्यति अच्तानंद प्रतिद साढ़े अल्मोडा नगरिया गीतादी शास्त्रपाठ जूय कौती बहूना नगरवासिक सैन्यना चमोस्त प्र सर्वा नौ प्रीणा चेति शुणोमी यावर्थ इत्यादी श्लोक योगाथया लिखि तो नाशो मनते समीचीन सती उद्पाने प्लाते उदे नास्त प्रयोजन इतना विषम उपन्यास किं सप्लुदे स यद्येवम् भवेत् प्राकृतिको नियमः जलप्लाविते भूतले सलपान जल निरर्थकम् कैसे वायु मगे नाथवान् के गूढ़ोपा जीवा तृष्णा निवारण सै तदापूर्व अर्थ साको भवें ना शर एववावलबनीय इनमें भविमर्वतः सप्लोदी भूतले अर्थः जलमलम तृष्ण अल्पात्र जलमल भव आस्ताजलराशि मे जले स्वल्पे एवं विजानतो ब्राह्मण से अर्थ प्रयोजन पान मात्र मयोजन तथा ज्ञान मात्र सर्वेसु ज्ञानमोजनमें व्याख्या सन्निधि पन्ना ग्रंथकाराप्राएस्त उपल उपला भूतले पानाय हितम् पानय उपादेय पानय हिम जलमेवीष लोका नान्यतनाधा जला सीनगुण उप्लाूमिताजानन ब्राह्मणों विविध ज्ञानोप्ला वेदाखे शब्द समुद्रे संसार संसारतृष्ण निवारणार्थम तदेव यदलम गृहियादल निशेषा ब्रह्मज्ञानम भी तत्तीशम साशीर्वाद हिंदी अनुवाद प्रिय प्रियशुद्धानंद तुम्हारे पत्र से यह जानकर कि वहाँ सब कुशलपूर्वक हैं तथा अन्य सब समाचार विस्तार पढ़ पढ़कर मुझे हर्ष हुआ मैं भी अब पहले से अच्छा हूँ और शेष तुम्हें सब डॉक्टर शशिभूषण से मालूम हो जाएगा ब्रह्मानंद द्वारा संशोधित पद्धति के अनुसार शिक्षा जैसी चल रही है अभी वैसी ही चलने दो और भविष्य में यदि परिवर्तन की आवश्यकता हो तो कर लेना परंतु यह कभी ना भूलना कि ऐसा सर्वसम्मति ही से होना चाहिए आजकल मैं एक व्यापारी के बाग में रह रहा हूं, जो अल्मोड़े से कुछ दूर उत्तर में है हिमालय के हिम शिखर मेरे सामने हैं जो सूर्य के प्रकाश में रजत राशि के समान आभासित होते हैं और हृदय को आनंदित करते हैं शुद्ध हवा नियमानुसार भोजन और यथेष्ट व्यायाम करने से मेरा शरीर बलवान तथा स्वस्थ हो गया है परंतु मैंने सुना है कि योगानंद बहुत बीमार है मैं उसको यहाँ आने के लिए निमंत्रित कर रहा हूँ परंतु वह पहाड़ की हवा और पानी से डरता है मैंने आज उसे यह लिखा है कि इस बाग में कुछ दिन आकर रहो और यदि रोग में कोई सुधार न हो तो तुम कलकत्ते चले जाना आगे उसकी इच्छा अल्मोड़ा में रोज़ शाम को अच्युतानंद लोगों को एकत्र करता है और उन्हें गीता तथा अन्य शास्त्र पढ़ा पढ़ सुनाता है बहुत से नगरवासी और छावनी से सिपाही प्रतिदिन वहां आ जाते हैं मैंने सुना है कि सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं यावान अर्थ यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः सप्रुतोद के तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से विजानतः गीता इत्यादि श्लोक की जो तुमने बंगला में व्याख्या की है वह मुझे ठीक नहीं मालूम पड़ती तुम्हारी व्याख्या इस प्रकार की है जल जब पृथ्वी जल से आप्लावित हो जाती है तब पीने के पानी की क्या आवश्यकता यदि प्रकृति का ऐसा नियम हो कि पृथ्वी के जल से अप्लावित हो जाने पर पानी पीना व्यर्थ हो जाए और यदि वायु मार्ग से किसी विशेष अथवा और किसी गुप्त रीति से लोगों की प्यास बुझ सके तभी यह अद्भुत व्याख्या संगत हो सकती है अन्यथा नहीं तुम्हें शंकराचार्य का अनुसरण करना चाहिए या तुम इस प्रकार भी व्याख्या कर सकते हो जैसे कि जब बड़े बड़े भूमि भाग जल से आपलावित हुए रहते हैं तब भी छोटे छोटे तालाब प्यासे मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं अर्थात उसके लिए थोड़ा सा जल भी पर्याप्त होता है और वह मानव कहता है कि इस विपुल जल राशि को रहने दो मेरा काम थोड़े जल से ही चल जाएगा इसी प्रकार विद्वान ब्राह्मण के लिए संपूर्ण वेद उपयोगी होते हैं जैसे भूमि के जल में डूबे हुए होने के बावजूद भी हमें केवल पानी पीने से मतलब है और कुछ नहीं इसी प्रकार वेदों से हमारा अभिप्राय केवल ज्ञान की प्राप्ति से है एक और व्याख्या है जिससे ग्रंथकर्ता का अर्थ अधिक योग्य रीति से समझ में आता है जब भूमि जल से आपलावित होती है तब भी लोग हितकर और पीने योग्य जल की ही खोज करते हैं और दूसरे प्रकार के जल की नहीं भूमि के पानी से आप्लावित होने पर भी उस पानी के अनेक भेद होते हैं और उसमें भिन्न भिन्न गुण और धर्म पाए जाते हैं वे भेद आश्रयभूत भूमि के गुण एवं प्रकृति के अनुसार होते हैं इसी प्रकार बुद्धिमान ब्राह्मण भी अपनी संसार तृष्णा को शांत करने के लिए उस शब्द समुद्र में से जिसका नाम वेद है तथा तो जो अनेक प्रकार के ज्ञान प्रवाहों से पूर्ण है उसी धारा को खोजेगा जो उसे मुक्ति के पथ में ले जाने के लिए समर्थ हो और वह ज्ञान प्रवाह ब्रह्म ज्ञान ही है जो ऐसा कर सकता है आशीर्वाद और शुभकामनाओं सहित तुम्हारा विवेकानंद तीन सौ